संवेद्नाँ संवेद्नाँ भी भी के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं डॉक्टर महेश परिमल का ललित निबंध उम्र बचपन याद आता है बचपन वो कागज की कश्ती वो बारिश, बारिश का पानी जगजीत चित्रा सिंह द्वारा गाई गई गजल, गजल की ये पंक्तियाँ सुनते ही हम सभी, हम सभी कई बरस, बरस, बरस पीछे, पीछे अपने, अपने बचपन की यादों में समा जाते, जाते हैं बचपन जहाँ केवल मस्ती ही मस्ती होती है हम सबका बचपन तितली की तरह उड़ता चिड़िया की तरह चहकता और गिलहरी की तरह फुदकता हुआ था सुख और दुख की घनी छांव क्या होती है इसकी हमें खबर ही नहीं थी सावन की पहली फुहार का बेताबी से इंतजार रहता था बुंदे धरती पर गिरी नहीं की हथेली उसे सहेजने के लिए अपने आप ही आगे बढ़ जाती थी पलकों को छूती हुई ये बुंदे मन को भिगो जाती थी बारिश में भिगने का ऐसा जुनून होता था कि भरी दोपरी में जब घर के लोग सो रहे हों तब चुपके से माँ की ओट से चुपचाप निकलकर दबे पाँव एक कमरे से दूसरा कमरा पार करते हुए धीरे से किवाड़ खोलकर घर की देहरी लांग जाते थे देहरी लांगने में यदि खतरा होता है तो दीवार फादने में भी देर नहीं करते दे थे फिर, एक, फिर एक, एक के बाद एक, एक सबको आवाज देते किसी को खिड़की से पुकारते तो, तो किसी को पक्षी या जानवर की आवाज, आवाज के इशारे से बुलाते हुए घर से बाहर ले आते थे फिर लगता था मस्ती का मेला खुद की मस्ती खुद की दुनिया काला घूमण आकाश और गोन्दी कड़कड़ा की बिजली के बीच मूसलाधार बारिश में उफन आए पोखरों व नालों में कागज की कश्ती बनाना और उसे दूर तक जाते हुए देखना कितना सुखद एहसास है तब न कपड़े भीगने का डर पास फटकता था न ही दादाजी की छड़ी और न ही माँ की झिड़की या पिता की पिटाई याद आती थी उस समय तो मन बस भीगा होता था मटमैले पानी में डूबती उतराती कश्तियों में हम में से भला कौन होगा जिन्हें अपना बचपन बुरा लगता होगा एक वही तो है जिसे हम आज भी याद रखे हुए हैं। बचपन की वर्था थी जीवन भर हमारे साथ होती है कभी रात को चुपचाप बिना बताए भी चला आता है यह शरारती बचपन हम भले ही यह कहते रहें, भला यह भी कोई उम्र है जो हम अपने बचपन जैसी हरकतें करें पर वह मानता कहाँ है थोड़ी सी चुहल तो वह हमसे करा ही लेता है ऐसी कोई न कोई हरकत जिसे हम बचपन में करते थे आज इस समय भी करने को हम व्याकुल हो रुते है इस बार करते समय हम थोड़ा सा सहम गए थे कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया यह होता है बचपन का एक छोटा सा एहसास जो मन को भीतर तक गुदगुदा कर रख देता है हमारे बचपन को तो यह अच्छी तरह से याद है जब हम सब बहते पानी के बीचों बीच खड़े हो जाते थे नीचे से रेत खिसकती जाती थी हमें ऐसी गुदगुदी होती थी मानो रेत नहीं रुई के फाहो ने जख्मों को साफ किया आज भी जब कभी चोट लगती है कंपाउंडर हमारे घाव को रुई से साफ करता है तो फिर वही एहसास धीरे से हमारे पास आकर खड़ा हो जाता है हम कनखियों से उसे देख लेते हैं उसे पास नहीं बुलाते केवल इसलिए कि कहीं वह हमारे बचपन की शरारतों को गिनाना न शुरू कर दे हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका बचपन शरारतों के साथ न गुजरा हो। शरारतें भी ऐसी कि जिसे यदि आज याद किया जाए तो यौवन को भी शर्म आने लगे मेंढक पकड़कर साथी की जेब में डाल देना तितलियों और पतंगों को पकड़कर डिब्बे में बंद कर एक साथ छोड़ना पतंगों के पीछे धागे बांधना कीचड़ से सने पैरों से बेधड़क घर में घुस जाना केचवे पर नमक छिड़ककर उसका छटपटाना देखना पेड़ पर चढ़कर डालियों को तेजी से हिलाकर राहगीर को भिगो देना बस्ती को जानबूझकर भिगोकर शाला न जाने का बहाना बनाना पेन की स्याही को बहते पानी में डालना पानी भरे जूतों से थप थप करते हुए चलना पानी भरे गड्ढों से ही गुजरना ऐसी शरारतों की सूची काफी लंबी हो सकती है अपने अपने अनुभव के आधार पर इसके रंग अलग अलग हो सकते हैं। किंतु किंतु ये सारी शरारतें केवल बचपन की ही देन है हमारा यौवन इस तरह की शरारतें करने की इजाजत नहीं देते कोमल मन की कोमल भावनाओं से भरा हमारा मन आज भी हमारे भीतर बचपन को समाये हुए है पर हम हैं कि उसे बाहर निकलने नहीं देते आज जब हम बच्चों को उसी तरह की शरारती करते देखते हैं तब एक बार लगता है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं पर तभी हमारे भीतर से आवाज़ आती है क्या तुमने नहीं किया है ये सब आज हम सोचते हैं कि हमारा बचपन अब चौराहों पर सिमट गया है जहां से एक रास्ता यौवन को गया एक विवाहित जीवन को गया एक नौकरी को गया और एक यह उम्र जब बचपन को याद करते हुए आंखें भीग रही है बचपन में आंखों का भीगना फिर बचपन में ले जाता है जब बारिश के पानी को पलकों पर लेते थे कभी उसका स्वाद अपनी जीभ पर लेते थे, कभी धोखे से पानी यदि खुली आंख पर चला जाता था तब आंखें काफी पीड़ा देती पर उस समय तो पीड़ा से नाता टूट जाता था। हम किसी भी पीड़ा को नहीं जानते थे हमारी पीड़ा यह थी कि जब हमारा कोई साथी बुखार में तड़प रहा होता या फिर उसकी झोपड़ी में बारिश का, का पानी भरा होता या गांव से शाला जाते हुए कभी किसी साथी की कॉपी किताबें पानी में बह जाती थी और शिक्षक उसे भीगे कपड़ों में ही क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे यही होती थी हमारी पीड़ा आज आज हमारा बचपन तो हमारे साथ है पर हमारे बच्चों का बचपन शायद उनसे दूर होता चला जा रहा है बारिश के बहते पानी में उनकी कागज की कश्ती दूर कहीं चली गई है उनकी हरकतों में वह अलहड़ता वह मस्ती वह उमंग नहीं दिखाई देती जिसे हमने विरासत में पाया था हमारे बचपन में तो चांद में परियां रहती थी, थी पर हमारे बच्चों के बचपन में परियां नहीं रहती बल्कि चांद में क्या सचमुच जीवन है यही शोध का विषय बना हुआ है कॉपी किताबों टीवी चैनल कंप्यूटर ने इनके बालपन को सीधे ही यौवन में पहुंचा दिया है उनका बचपन स्कूल ट्यूशन और होमवर्क में बट कर रह गया है। अब नहीं थमती उनकी नन्ही हथेलियों पर पानी की बुंदे रिमझिम फुहारे उन्हें नहीं भिगोती पहरू तले फिसलती रेत की गुदगुदी वे महसूस नहीं करते उनकी कल्पनाओं में कोई कागज की कश्ती नहीं तितलियों और पतंगों की हल्की सी छुअ का एहसास भी नहीं जागता उनकी हथेलियों में उनकी नन्ही में पल रहे हैं माता पिता के सपने और पीठ पर पड़ा है अपेक्षाओं का पूछ ऐसे में ऐसे में भला कहा ठहर पाता है बचपन हमने तो खूब जी लिया अपने बचपन को पर, पर हमारी संतान अपने बचपन से, से, से काफी दूर हो गई है यदि हम, हम उनमें अपना ही बचपन देखना चाहते हैं तो उनके बचपन के साथ अपने बचपन को मिलाकर एक बार केवल एक बार अपने घर की छत पर बारिश के पानी में खूब भीगे खूब बतियाए खूब मस्ती करें और खूब छोड़ें इस बारिश, बारिश में कागज की कश्तियां बचपन लौट आएगा आपका भी अभी, अभी आप सुन रहे, रहे थे डॉक्टर महेश परिमल का ललित निबंध उम्र बचपन याद आता है बचपन